श्री कृष्ण वचनामृत दो जनवरी अठारह परिच्छेद तिहत्तर ज्ञान पथ और विचार पथ भक्ति योग और ब्रह्म ज्ञान श्री राम कृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं रात के आठ बजे होंगे आज पू की शुक्ला पंचमी है बुधवार दो जनवरी अठारह कमरे में राखाल और मणि हैं श्री राम कृष्ण के साथ रहने का मणि का आज इक्कीसवां दिन है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 ये सब बड़ी ही गुझ्य कथाएँ हैं तर्क विचार करके क्या समझोगे वे जब दिखा देते हैं तब सब प्राप्त होता है किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता शुक्रवार चार जनवरी अठारह ईसवी। दिन के चार बजे के समय श्री रामकृष्ण पंचवटी में बैठे हैं मुख पर हँसी है और साथ हैं मड़ि हरिपद आदि हरिपद के साथ स्व चटर्जी के बारे में बातें हो रही हैं और घोषपाड़ा के साधन भजन की बातें धीरे धीरे श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आकर बैठे हैं मणि हरिपद राखाल आदि भक्तगण भी उनके साथ रहते हैं मणि अधिक समय बेलतला में रहते हैं